संवेद्नाँ संवेद्नाँ के ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य संसार में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय अनुपम मिश्र जी को याद करते हुए एक कविता उदास नदी नदी उदास है और खामोश भी, भी उसका, उसका मसीहा उससे बहुत दूर चला गया है इतनी दूर, दूर कि लौटकर नहीं आ सकता और, और इसीलिए नदी उदास, उदास है दूर, दूर कहीं, कहीं आसमान से, से दूर कहीं आसमान से मसीहा भी निहार रहा है उदास नदी को पर वह विवश है वह विवश है नहीं छीन सकता उसकी उदासी नहीं तोड़ सकता उसकी खामोशी जीवन भर स्वयं को जल यज्ञ में होम करता रहा कि नदी खिलखिलाती रहे इथलाती रहे बल खाती रहे, बल खाती रहे और एकाएक एकाएक, एकाएक शून्य में समा गया वो, गया वो अपने, अपने सारे सपने तट पर, पर ही छोड़ गया, गया, गया वो। रोज़ एकांत में, में खाली आँखों से, से, से निहारता है नदी को और नदी देखती है उसे उन्हीं रिक्त लहरों से मगर एक दिन एक दिन मसीहा को दिखे कुछ युवा नदी, नदी के, के मुहाने, मुहाने पर, पर उसकी उम्मीद जाग उठी वे युवा किसी गंभीर, गंभीर विषय पर, पर चर्चा, चर्चा कर रहे थे आज के समय में, में प्रदूषण से, से बढ़कर गंभीर विषय और क्या हो सकता है लेकिन उनकी, उनकी चर्चा सुनकर उम्मीदें टूटती गयी क्योंकि केवल चर्चा करना समय, समय बिताने का साधन ही तो है, है। क्या, क्या, क्या करेंगे ये क्या कर पाएंगे, पाएंगे ये सोच ही रहा था वह मसीहा था कि वहीं वही पर, पर कुछ, कुछ नन्हे मासूम खेलते नजर आए वो उन्हें देख ही रहा था कि एक मासूम उन युवाओं के पास आया एक युवा जब सिगरेट की राख नदी में बार बार डाल रहा था कि मासूम ने कहा भैया ऐसा न करो इससे पानी गंदा हो जाएगा और फिर उसने अपनी नन्ही हथेली में वह राख तैरता पानी भर लिया और उसे धरती पर उड़ेल दिया मुस्कुराता हुआ फिर दूसरे मासूमों से जा मिला जब मसीहा ने देखा मासूम की इस, इस हरकत को, को उसकी उम्मीद यकीन, यकीन में बदल गई कोई तो है, है कोई, कोई तो है जो उसके अधूरे काम, काम को पूरा करेगा, करेगा उसका, उसका स्वप्न साकार करेगा, करेगा सुकून, सुकून की सांसें लेकर करवट बदल ली उसने और उसके चेहरे पर सुकून देखकर कई दिनों से उदास नदी हौले से हौले से मुस्कुराती अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय अनुपम मिश्र की स्मृति में लिखी गई कविता उदास नदी कवियत्री और वाचक स्वर भारती परिमल